जय श्रीमद्वृंदा जय श्री निगौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रा गोविंद जय जय गोपाल जय जय रा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह रमण हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की ओम जयत पराशर जयतू सत्यवती हृदय व्यासो यस्य नंद्म जगत्सर्द नवलक्ष जगदाम प्रवर्ति पदकमलम वंदे श्री चैतन्यम साग्री साध् करो वंदे कृष्णपरविंदयुगुलम यस्म कुरीदी तो के के देवी सरस्वती वाछा कल कृपा सिंधुक्ता पावी श्री श्री, श्री। लाल की की बोलो लाल जय पूर्व प्रसंग में श्री, साउंड साउंड उंड श्री नगर उसकी रक्षा we discussed how the city had replied the plain train patnam city of our return of the sound rati maharani karodha tatha ki khsaha is i am in krodh tarah meri voice sounds let me check उनको yeah, okay. तो इस नगर के अंदर प्रवेश करने की शत्रु भाव होता है तो के चार रस रत्रु हैं ऐसे ही दो रस श्रृंगार मित्र रस हैं जैसे हास्य रस और वीर रस वीर रस के द्वारा भी श्रृंगार बढ़ता है तो ये सहायक रस होकर के बेराजमान अद्भुत रस तटस्थ रस है अद्भुत भी मैंने अद्भुत रस तो होगा ही होगा हर जगह होगा तो वह तटस्थ है तो वो ऐसे सभी रसों के मित्र शत्रु रस की स्थापना की गई और श्री भक्त सिंधु में इनका उल्लेख किया गया तो यहां पर यह। परिपाल कहा राजन कीरोक्त बिलासो नाम इस प्रेम पत्तन नगर के नगर कोतवाल पू परपालक, पुर के परपालक, वे कौन हैं? वे हैं श्री कीरोक्ति बिलास श्री कीरोक्ति बिलास कीरोक्ति बिलास का तात्पर्य है श्री सुखदेव जी ही इसके परपालक होकर के विराजमान कीर मन सुख तोते का नाम नहीं है कीर तो कीरोक्ति माने श्री शुभदेव जी ने जो वचन कहे थे श्रीमद भागवत वे ही इसके इस नगर की रक्षा करने वाले हैं अर्थात यहां की सभी वस्तुएं श्रीमद भागवत के अनुसार ही चलने वाली है वस्तुतः श्री भागवत ही मर्यादा स्वरूप होकर के विराजमान है और उनसे ही राज शासन स्थिर होकर के विराजमान है और मधुर मेचक उनके हिसाब से ही कहीं शासन कर रहे हैं तो विलास मधुर मेचक का ही ही एक नाम नाम है है है जो राजा राजा उसका ही नाम है और वो राजा श्री वचन के, के अनुसार ही उनके अनुरूप ही शासन करते हुए विराजमान है इस नगर के सेनापति कौन है वो सेनापति जो है वे हैं यथ मात्र आद्रता जिनकी शूरता मात्र उसका आदर किया जा रहा है मन उनको जो पद मिला है वो पद मिला है शूरता के कारण तो शूरत्व मात्र आद्रता शूरता के मात्र से जिनको आदर दिया गया है ऐसे अभ्यस्त शास्त्र नामक जो वहां के सेनापति तो सेनापति जो है वो अः अभ्यस्त शास्त्र ये वहां के सेनापति तो मात्र सूरत आद्र शूरता मात्र से जिनको आदर प्राप्त हुआ है नररगला जो परम शूरबीर हैं नररगल माने किसी के अन्य के शासन को नहीं मानने वाले हैं नररगल अरगला माने रोक हाथी को रोकने के लिए जो मोटा पेड़ा लगा दिया जाता है दरवाजे में उसको कहते हैं अर्गला तो निरगला मान जो केवल भक्ति के शासन को माने और किसी दूसरे शासन को नहीं मानते हैं राज सेवा अनभिज्ञ है परंतु अभी राज सेवा में अभिज्ञ नहीं है माने श्री कृष्ण के सुख का अभी बहुत ज्यादा विचार नहीं है पांत उनको भी राजा ने कहीं सेनापति करने का नगर में पहरा देने का कार्य उनको दे दिया है नगर की संरक्षा करने का कार्य श्री मती महाराजी ने इन अभ्यस्त शास्त्र को दिया अभ्य शास्त्र एक नाम है और जैसा नाम वैसा ही गुण अर्थात जिन्होंने शास्त्र का खूब अभ्यास किया हुआ है शास्त्र का तात्पर्य है ऐसा करो ऐसा मत करो ये जो आदेश है इसको कहते हैं शास्त्र तो जिन्होंने शास्त्र का अभ्यास किया है डू और डोंट्स इनका धर्म शास्त्र के अनुसार जिन्होंने खूब अभ्यास किया हुआ है उनको इस नगर की रक्षा करने के कार्य को पहरा देने के कार्य को आ, बता दिया है नियुक्त किया है और वे रात को पहरा देते हैं दिन में भी पहरा देते हैं और कोई गलत व्यक्ति मिलता है तो उसको तुरंत पकड़ करके दंड देते सूरत तो, तो मात्र आदरता मात्र का के कारण उनको आदर मिला है एक दो ये अभ्यस्त शास्त्र का दूसरा उनका गुण है वे किसी अर्गल आपको नहीं मानते हैं किसी सीमा को नहीं मानते हैं बड़े ताकत भर बड़ अर्घलाको नहीं मानने वाले हैं होना भी चाहिए ऐसा ही आदमी किसी दूसरे को और पहरा दे सकता है जिसको देख करके ही भाग जाए जो राज्य सेवा अब उनका काम केवल पहरा देना है राजा की सेवा जो है वो नहीं जानते सेवा तो कोई अंतरंग सेवक राजा के पास नहीं जाकर तो उनके चरणों का अंग का सेवक होगा जो पहलेदार है वो स्वयं राजा का अंग सेवक नहीं हो सकता है तो वे जो धर्मशास्त्र है वो अंग सेवक नहीं है परंतु तो रक्षा करने में धर्मशास्त्र निष्णात अंग अत्यंत है, इसलिए जो पहरेदार है वो ज्यादा राजा का अभिष्ट भी प्रिय नहीं होता है जैसा उसका अंग सेवक प्रिय होता है उसके परिवारी जन प्रिय होते हैं ऐसा जो पहलेदार है और दूर नगर का पहरा दे रहा है उस व्यक्ति को उतना वो उत, उतना प्रिय नहीं होता है तो अन्यंत अभिष्ट है वो अत्यंत अभिष्ट भी नहीं है निर्जय आयो ऐसे उस राजभ्यस्त शास्त्र नामक पहरेदार को, पहरे को। राजा ने जुड़जन जनों का निर्जय करने के लिए दुष्टों का निर्जय करने के लिए उनको आदेश दिया है और वे दुर्जन ये अभ्यस्त शास्त्र वाले ही जो राजा हैं ये अपनी कानबाई लेकर के नगर में चक्कर लगाते हैं जैसे कानबाई लेकर के नगर में वो जो पहरेदार है वो जैसे साथ में चलता है रक्षा करने के लिए ऐसे ही इनको नगर की रक्षा करने के लिए स्थापित कर दिया गया निरतर परितो नगर में एवं नगर में चक्कर लगाते रहते हैं परंतु तो राजा के अंग सेवक नहीं है धर्म शास्त्र इस प्रेम नगर में उपयोगी तो है परंतु तो राजा का अंग सेवक नहीं है कि भाई अहिंसा मत करो जीव हिंसा मत करो ब्रह्मचर्य का पालन करो झूठ मत बोलो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो तीर्थों का संरक्षण करो धर्म संस्कृति का संरक्षण करो ये सारी बातें हैं परंतु ये साक्षात सेवा नहीं अंग सेवा नहीं है ये ही सेनापति होकर के विराजमान है तो इनको सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया है अभ्यस्त शास्त्र अब इस नगर में प्रवेश करने के लिए दो तो व्यक्ति स्थापित किए गए हैं उनमें एक का नाम है दिग्दर्शन और दूसरे का नाम है वचन अभिज्ञ ये दो व्यक्ति ऐसे हैं कोई भी नगर में प्रवेश करता है तो उस नगर में प्रवेश करने वाले को ये देखते ही पहचान जाती हैं। तो इनसे कहीं इनको पार करके ही कोई व्यक्ति आ सकता है तो जैसे प्रवेश करने के लिए कोई दरवाजा बना दिया जाता है उसके भीतर ही होकर के एंट्री होगी होगी तुम्हारे पास में कोई चीज है कोई हथियार है तो तुरंत बजर बज बच बज जाता है इसी तरह से यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को प्रवेश कराने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं ये पुराने नगरों की एक व्यवस्था रही थी पुराने विद्यालयों की भी एक व्यवस्था रही थी नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों में नगर द्वार पंडित होते थे उनका नाम था द्वार पंडित विद्वान होते थे बहुत जो बहुत जो विद्वान होता था उसको द्वार पंडित के स्थान पर नियुक्त किया जाता था और कोई भी विद्यार्थी आता था उसका एंट्रेंस टेस्ट लेता था वो द्वार पंडित एक तो इस विद्यालय में प्रवेश करना तो वो द्वार पंडित के मामले नहीं वो बहुत बड़ा पद था जो द्वार पढ़ित और वो प्रत्येक आने वाले विद्यार्थी का परीक्षा लेता था और जिसको वो अनुमति देगा उसको विद्यालय के भीतर जाने की अनुमति मिलेगी प्रवेश तो बाद में मिलेगा एडमिशन तो बाद में मिलेगा घुसने की अनुमति तब दी जाएगी जब द्वार उसे भीतर जाने के लिए अनुमति प्रदान करती तो ऐसे ही यहां पर दो द्वार पंडित थे, एक का नाम है दुर्दृष्ट दुर्दृष्ट का तात्पर्य है जो किसी को ऊपर से नीचे तक देख है और देखने के साथ में ही पहचान जाए कि यह हमारे पक्ष का है कई शत्रु तो नहीं है कोई स्पाइस कोई ये गुप्तचरी करने के लिए तो यहां पर नहीं आया इतनी उनकी पहली पहली दृष्टि होती थी तो दुर्दृष्ट और दूसरा है उसका नाम है दुराग्रह हाँ, ने हा बचन अभिज्ञ तो दिग्दर्शन एक तो थे दिग्दर्शन और दूसरे थे वचन अभिज्ञ जरा सा बोलो इतने में पता लग जाता है इसके मन में क्या है एक वाक्य बोलने के साथ साथ मन की बात को वो जान लेते थे तो दृग्दर्शन माने नेत्र से ही किसी के हृदय की बात को पहचानने वाले और वचन अभिज्ञ बोलने के साथ ही साथ किसी के मंतव्य को जानने वाले ऐसे संज्ञा व ये दो उनके नाम भी थे और गुण भी थे संज्ञा माने नाम भी। उनसे भी जानने वाले थे हृदय वृत्तांत बेरऊ परीक्षकों हृदय के वृत्तांत को जानने वाले वहां पर परीक्षकों को नियुक्त किया गया ऐसे द्वार परीक्षक हो गए आप दरवाजे के ऊपर जो पहरेदार थे चारों मुख्य दरवाजे दक्षिण तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इनके जो पहरेदार थे थे? वे कौन उसको कह रहे यत्र दुर दुराग्रह दुर्वैराग्य दुसंज्ञाध प्रबल प्रतिहारा ये प्रतिहार थे प्रतिहार कहते हैं द्वार के इंचार्ज और वे ही भीतर ले जाएंगे पूछेंगे किसे मिलना है कहां जाना है जहां ले जाना है वहां तक पहुंचाएंगे राजा के दरबार तक पहुंचाने वाले पृथ्हार वे वे तो ये है दुर्दृष्ट दुराग्रह इनके नाम है दुर्दृष्ट माने जिनकी कृपा न होने पर दर्शन नहीं हो सके वे मना कर, आ, कर ले तो कोई राजा तक पहुंच नहीं सकता ये यदि अनुमति नहीं दे तो राजा तक कोई जा नहीं सकता है एक पूरा प्रो, है उसको अपना करके ही राजा तक जाया जाए तो दुर्दृष्ट दुराग्रह माने जिनके आग्रह को कोई टाल नहीं सके दुराग्रह उनने जो बात कही उसको सबको मानना पड़ेगा और उनका आग्रह ताल करके कोई नहीं जा सकता है दुर्दृष्ट माने यदि उनने नहीं चाहा तो राजा का दर्शन नहीं होगा यदि उनका आग्रह नहीं है तो वे आदेश नहीं देंगे तो कोई राजा तक नहीं पहुंच सकता है दुर्वैराग्य दुर्वैराग्य का तात्पर्य है कि युक्त वैराग्य वालों को तो वे भगवान के पास में पहुंचा देंगे और जो अयुक्त वैराग्य वाले हैं उनको वे नहीं पहुंचाने वाले हैं तो दुर्वैराग्य माने दुर्वैराग्य यदि किसी में है दो प्रकार के वैराग्य होते हैं एक युक्त वैराग्य और एक शुष्क वैराग्य युक्त वैराग्य किसका बोले कृष्ण प्रीति के लिए जो वैराग्य धारण किया जाए उसका नाम है युक्त वैराग्य और शुष्क वैराग्य किसका नाम बोले वैराग्य के आग्रह में श्री कृष्ण सेवा कृष्ण दर्शन कृष्ण प्रसाद कृष्ण चरणामृत इनका भी त्याग कर दिया जाए उसका नाम है शुष्क बैरानी अजी साहब हम तो अः बस अः स्वयं पाकी हैं किसी दूसरे का पकाया हुआ हम ग्रहण नहीं करते हैं और इस आग्रह में आकर के श्री जगदीश प्रसाद उनका भी त्याग कर दिया जाए जिसको सब आगे हाथ नहीं फैलाए हम तो स्वयं पाकि तो उसका नाम है शुष्क बैराग्य तो भगवत भगवत भगवत प्रसाद, नाम इनका भी कहीं चरणामग्य के नाम पर त्याग कर देना वृत्त के नाम पर त्याग कर देना वो है शुष्क बैराग्य तो इनमें शुष्क बैराग्य भी नहीं था जो शुष्क बैराग्य वाले हैं उनको ये पहलेदार भीतर प्रवेश करने दो वाले करने देते जो युक्त राज्य वाले हैं उनको भी प्रवेश करने वाले सो माने अनावश्यक वैराग्य उनको वे बाहरी रखते हैं में और दुर संगे, दुर संगे माने जिनको बोलने का रसकों की बोली जिनको नहीं आती है ऐसे लोगों को भी वे प्रवेश नहीं करने देते हैं राजकीय परिवार की बोली अलग ही होती है अब जैसे सामान्य आदमी कहेगा कि मुझे राजा से मिलने के लिए मैं आया हूं उसने तो यही कहा है दरवाजे पहरेदार से कि राजा से मिलना है परंतु तो पहलेदार जब राजा से बोलेगा तो उसकी अलग तरह से बोली होती है राज जो राजस्थानी राजकीय जो परिवार है उनमें अभी भी वो शिष्टाचार दिखता है कि अमुक ने आपको प्रणाम कहलवाया है अब ये नहीं कहा जाएगा कि वो मिलने आया है वो कह रहा है द्वार के ऊपर अमुक व्यक्ति हैं उन्होंने आपको दंडवत कहलवाई है इसका मतलब है कि आपसे मिलना चाहते फिर तो राजा आपने आप कह देगा आप बुला लो तो फिर वो कहेगा कि हुजूर ने बुलाया है या हुकुम ने बुलाया जोधपुरी बोलिए देखे तो वहां पर हर जगह हुक्म हुकुम हुकुम हर जगह हुकुम और करेगा कुछ नहीं आदमी तीन घंटे से बैठा हुआ है भाई हमारी बात कहती कहनी नहीं आपने हुकुम अभी कहता हूं रोका हुआ है तो भाई कहीं पानी मिलेगा हुकुम और देगा नहीं क्या सब मर जाए भले आदमी तो जब तक राजा का आदेश नहीं है तब तक नहीं हुकुम सब जगह और बड़े बड़ी के के साथ में, के साथ में में वो कहेगा हुकुम जी, जी तो शिष्टाचार कुछ अलग है तो यहाँ पर कोई है कि दुर्स माने जिनको वो बोली नहीं आती है उनको प्रवेश कराने वाले नहीं है तो ये चार पहरेदार हैं दुर्दृष्ट माने जहां पर योग्य व्यक्ति नहीं है उसको राजा का दर्शन न कराने वाले दुराग्रह माने जिनके आगे कोई आग्रह करके उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा तक नहीं पहुंच सकता है दुर्वैराग्य जिनमें शुष्क वैराग्य है ऐसे लोगों को भी भीतर प्रवेश नहीं किया जाएगा और दुर्स जिनको राजकीय बोली नहीं आती है ऐसे लोगों को भी वे भीतर प्रवेश कर नहीं करने देते हैं ऐसे रसमई जो बोली है उस रसमई बोली को ही जानने वाले ये उस नगर के दरवाजे के चार शक्तिशाली पहरेदार थे गोपुर वही प्रदेश गोपुर के बाहर ये खड़े रहते थे और परीक्षा जो परीक्षक द्वय थे शन और वचन अभिज्ञ इनमें जिनको जाने की भीतर अनुमति दे दी है उन लोगों को ही ये राजा के पास में मिलाने के लिए ले जाते थे एक पूरा पूरा बिल्कुल राजकीय शिष्टाचार एक प्रोटोकॉल उसको पूरी तरह से वहां पर ये पालन करने वाले थे अब नगरांतर दंतर आदिशं नगर के भीतर जाने के लिए आदेश प्रदान करते थे अब ये नगर के भीतर प्रदेश किन किन को किया करा, कराया गया उसमें कुछ उदाहरण दे रहे हैं जैसे एक है दंडकाटली निवासी प्राचीन ऋषिगण श्री दंडकार निवासी दंडकार में गोपाल उपासक कुछ थे ये राम जी को उपासक नहीं है तो गोपाल को उपासक और तब कर रहे हैं इतने में राम राम जी लक्ष्मण सीता तीनों के तीनों दंडकावन में पधारे और वहां पर पर्ण कुटी बना करके रह रहे हैं और ये श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके इनके हृदय में इच्छाई तभी वहां पर दंडक बन में वो जानकी जी का हरण भी हो गया पहले कुछ दिन रहे तब भी दर्शन के तब तो जानकी जी के साथ में रामचंद्र जी का इन्होंने दर्शन किया तभी जानकी जी का हरण हो गया उस समय ये व्याकुल भी हो रहे हैं रामचंद्र जी व्याकुल हो रहे हैं उस समय व्याकुल श्री रामचंद्र जी का भी ये दर्शन कर रहे हैं अब श्री राघवेंद्र सरकार उनकी उनहार मिलती है कहीं ना कहीं कुछ कुछ श्री कृष्णचंद्र से सावरे दोनों ही हैं, एक नीलांब ज्यामल कोमलांग हैं, तो एक घनश्याम होकर के विराजमान दोनों एक से हैं, और दोनों ही प्रेमी होकर के जी। प्रेमी भी है श्री जानकी जी भी जब साथ में विराजमान है तब श्री रामचंद्र परम स्नेह के साथ में श्री जानकी जी के साथ में अपने पर्णकुटी में अपने जीवन का अपने जो बन यात्रा है उस बन यात्रा के समय को सुख पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं और जानकी जी की एक विशेषता रही कि तेरह वर्ष तक चौदह वर्ष का वनवास था तेरह वर्ष तक बन में रहते हुए भी जानकी जी के लिए वनवास भी राज महल के वास से भी ज्यादा सुखद हो गया परम आनंद पूर्वक श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में रह रही हैं फिर श्री रामचंद्र जी के उपयोग के असरों का बध करना था राक्षसों का बद करना था इसलिए रामचंद्र जी ने जानकी जी से सलाह करके फिर जानकी जी छाया जानकी का हरण करवा दिया तो श्री राघवेंद्र का दर्शन करके इनके हृदय में दंडकालीन निवासी ऋषियों के हृदय में ये एक अभिलाषा उत्पन्न हुई ये तो हमारे श्री गोपाल जैसे हैं इनके साथ में आ हमारी प्रीति हो और जब जानकारी जी का हरण हो गया उस समय ये चाह रहे हैं कि हमारी श्री राघवेंद्र सरकार श्री गोपाल जी के ही स्वरूप हैं हमारे गोपाल उनके ही स्वरूप हैं इनके साथ में मिलन हो परंतु श्री रामचंद्र जी ने कह दिया भाई इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ एक पत्नी व्रतधारी हूँ इस समय तो तुम्हारा मेरे साथ में मिलन हो नहीं आगामी मेरा अवतार जब होगा उस समय कृष्ण अवतार में तुम सब गोपी बन करके प्रवेश करोगे भी ये गोपाल उपासक गोपाल के कारण ही प्रीति कर रहे हैं गोपाल समझ कर के ही प्रीति कर रहे हैं उस समय ये दंड दंडकार प्राचीन जो ऋषि हैं वे जब आए वहां पर तो आने पर फिर दर्शन और वचन अभिज्ञ इन परीक्षा की और पहचान गए आह ये तो भीतर प्रवेश करने लायक है तो द्वार पंडितों ने उनको अनुमति दी और अनुमति जब दी तो उनका तो उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया पास लेकर के ये जैसे ही भीतर गए तो दुर्दृष्ट दुराग्रह दुर्वैराग्य और दुस्सन इन पहरेदारों ने इनको भीतर जाने की अनुमति प्रदान कर दी है और ये निवासी, निवासी वहाँ पर पधारे इसी का वर्णन पद्म पुराण में कहा गया है कि पुरा महर्षिय सर्वे दंडकार सुविग्रहम् पहले दंडकारण्यवासी जो ऋषि थे उन्होंने श्री राम का दर्शन किया तो रामम दृष्टवा हरिम हमारे गोपाल ही श्री राघवेंद्र के रूप में यहां पर आए हुए हैं अतः ये श्री राघवेंद्र के साथ में मिलन प्राप्त करना उनके साथ में विवाह करना उनके साथ में रास करना ये चाह रहे हैं परंतु तो राम के रूप में प्रीति नहीं कर रहे इनकी प्रीति जो है रामन दृष्टा हरिण अपने हरि को राम के रूप में इन्होंने देखा इनकी प्रीति तो गोपाल में परंतु तो क्योंकि इनकी प्रीति श्री राघवेंद्र सरकार सहन नहीं कर सकते थे इनकी प्रीति को स्वीकार नहीं कर सकते थे इसलिए सुविग्रह इन्होंने श्री गोपाल के साथ में रास करना चाहा, श्री राम ही गोपाल ही राम होकर के आए हैं उन राम रूपधारी गोपाल के साथ में ने रास करना चाहा परंतु तो अनुकूल न होने के कारण मर्यादा के उचित न होने के कारण श्री राम ने इस बात को स्वीकार किया नहीं और कहा कि आगामी युग में तुम मुझे प्राप्त होगे तब तब चौबीसवें चतुर्युग के बाद में फिर अट्ठाइसवा जब आगामी द्वापर आए उस द्वापर में ये गोपी होकर के उत्पन्न हुए और गोपी देह से इन दंडकारों ने वहां प्रवेश किया ते सर्वे स्त्री सब के सब गोकुल में स्त्री होकर के गोपी होकर के जन्म हुआ गोकुले गोकुल में इनका जन्म हुआ और हरिण संप्राप्य और वहां श्री कृष्ण का प्राप्त कर को प्राप्त करके ततो मुक्ता भवान वो फिर जो संसार है उससे ये मुक्त होकर के विराजमान हुए अर्थात कृष्ण जो दुख था, उस से ये मुक्त विराजमान हुए कृष्ण प्रीति इन्होंने प्राप्त की इनकी साधन पूर्ण हुई साधन अवस्था में कहीं न कहीं विघ्न है पंत सिद्ध अवस्था में विघ्न नहीं है दंडकारंडी होकर के जब साधक थे तब तक विघ्न रहा फिर इनके बिजनेस समाप्त तो हो गया इनको प्रवेश कराया इन पहलेदारों ने दुर्दृष्टि, दुराग्रह दुर्वैराग्य और दुसं अब कुछ अन्य लोग भी थे कौन कौन वहां पर प्रवेश कर रहे हैं उन प्रवेश करने वालों की कुछ गिनती दे रहे हैं कि जिन्होंने इस प्रेम नगर में प्रवेश किया वहां पर महात महाविद्या महासिदियों को देशा महाविद्या और महासिद्धि इनके उपदेश से जो गायत्री इत्यादि खेले गायत्री और महाविद्या ये दो जो वेद के अंग थे इनको भी गोपी रूप की प्राप्ति हुई और ये भी गोपी देह धारण करके आए जैसा कि तो श्रुतियों अनंता प्राचीन अनंत जो श्रुति है वे भी प्राचीन है और उनको भी उन दिग्धर्शन और वचन अभिज्ञ इन दोनों द्वार परीक्षकों ने इनको भी अनुमति प्रदान के और अनुमति प्राप्त करके दुर्दृष्टि दुराग्रह दुर्वैराग्य और दुस्संग इन चारों पहरेदारों ने महाविद्या गायत्री और श्रुति इनको गोपी बना करके उस नगर में प्रवेश दिया ये भी जिनके विषय में में श्री आत में, में सतासीवें अध्याय में कहा गया है कि नृत्य मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय उपासुते तदरियोप भोग श्री उर्गेंद्र दियो वपित्य समाहा समृदोंगे सरोज सुधा के निवृत मरुण मनोक्ष जिन्होंने निवृत मरुन प्राणवायु को पहले तो रोका मरुत मरुत माने प्राणवायु प्राणवायु को अपने भस्म किया फिर मन और अक्ष मनोक्ष क्षम माने इंद्रिया मन और इंद्रिय इनको भी भस्म किया पहले प्राणवायु को वश में किया फिर मन को वश में किया फिर क्षम इंद्रियों को वश में किया तो निवृत मरुण मन अक्ष योग ऐसे दृढ़ योग को धारण करने वाले जो योगी थे वे जिस सायुज्य को प्राप्त करते हैं तद अरयोगुस्मरणा आहा भगवान के साथ में संबंध जोड़ने की महिमा को देखो ये भाव संबंध को देखो कि यदि कोई भगवान के साथ में किसी भी प्रकार भाव जोड़ ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी यहां तक कि बैर का भाव जोड़ने पर भी बैर भाव धारण करने पर भी उनको साहु की प्राप्ति हुई तो बड़े बड़े योगी प्राणायाम करके मन को भशमे करके इंद्रियों को बशमे करके जिस सायुज मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो वहां पर उन्होंने प्राप्त किया योग के द्वारा इन्होंने तो योग के द्वारा प्राप्त किया परंतु योग के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है भाव की महिमा को देखो कि यदि कोई बैर भाव धारण करे तो बैर भाव धारण करने पर भी वह उस पद को प्राप्त कर लेता है बोलो भाव की जय ये भाव की महिमा दिखाई कि योगी को कितना प्रयास करना पड़ता है तब जाकर के सायुज मिलता है परंतु यदि कृष्ण के साथ में कोई बैर भाव धारण कर ले शत्रु भाव धारण कर ले तब भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी कैसे उदार है भाव मार्ग की इतनी महिमा दिखाई गई यहां पर कि जो बड़े प्रयास से योगियों को बड़े अस्ट्रॉन्ग योग साधन करने के बाद में जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसे बैर भाव के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता अब बैरियों को जो पद मिलेगा वो तो मिलेगा बैर भाव से परंतु प्रेमी जन उनमें भी श्री गोपिकागढ़ उनका तो कहना का वे तो श्री कृष्ण के लिए सर्वात्मना अपने आप को भी समर्पित कर रही हैं। तो क्या उनको भी बोई देंगे आपको जो बैरियों को देते हैं भाई ये करते हैं तो भगवान तो बिल्कुल ये कहा जाएगा कि भगवान में विवेचकता नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कहीं नहीं जो भाव तुमने शत्रुओं को दिया वही भाव यदि प्रेमियों को दो तो ये हमारे मन के संतोष की बात नहीं हुई साथ। प्रेमियों को तो कुछ अलग बात बात मिलनी चाहिए इसलिए कह रहे हैं कि प्रेमियों को आप अपनी प्रिया बना करके अपने सेवा सुख को प्रदान करते हैं बैरियों को केवल सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं जबकि प्रेमियों को आ, आप अपने प्रेम को अपनी सेवा सुख को प्रदान करते हैं तो ज्ञानियों को योगियों को तप के प्रभाव से साहिज मुक्ति मिलती है जबकि शत्रुओं को पैर भाव भाव मार्ग के द्वारा साहिज्य मुक्ति मिल जाती है परंतु ये भाव विरुद्ध स्वभाव है प्रतिकूल भाव है अनुकूल भाव कौन सा है बोले आप सेवा सुख प्रदान करते हैं और अनुकूल है दिया हम श्रुतियां स्त्री बनकर के माने गोपी बनकर के विराजमान हु जब हमने गोपी स्वरूप धारण किया तपस्या करके गोपी रूप धारण किया स्त्री तो माने हम स्त्रियां उन्द्र भोग माने एक मोटा सा जो सर्प है उसकी जैसे भुजा होती है ऊपर से मोटी और नीचे से पतली उसका जैसे शरीर होता है ऐसे उर्गेंद्र भोग भोग मानी शरीर एक सर्प का जो शरीर है उसके समान जिनकी भुजा है उस श्याम सुंदर की भुजा में आसक्त बुद्धि हो करके कि श्री अपनी भुजा को तो रास में हमारी देते हुए हमारे कंधे के ऊपर भी धारण करेंगे ऐसे हम ने बेद की ने जब की जब प्रार्थना की स्त्री बनकर के तो विषक्त दिया हम उनमें आसक्त बुद्धि वाली हुई स्त्री और भोग भूजगंड वह समा हम भी हे श्री श्यामचंदर हम भी समाह जो श्री राधिका ललिता आदि गोपियां जैसे युथेश्वरियां आपकी भुजाओं का आलिंगन प्राप्त करती हैं वो सौभाग्य हम श्रुतियों को भी प्राप्त हुआ और हम भी श्रुतियां ते समा आपकी, में सरोज सुधा, आपकी अंग्र सुधा ते अंघरी सुधा तुम्हारे अंघ्री माने चरण उनको सुधा माने सम्यक प्रकार से धारण करती हुई बिरा सुधा यह क्रिया तो वह ते समाह हम गोपियों के समान भाव को धारण करके समृषा उन गोपियों जैसा प्रिया भाव धारण करके अंग्र सुधा आपके चरणों की सेवा करने वाली हुई और आपके चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर अपने वक्षोजों के ऊपर धारण करने वाली हम भी हुई तो ये मार्ग की विशेषता यहां पर तीन चार कैटेगरीज दिखा दी एक कैटेगरी थी योगियों की दूसरी कैटेगरी जो है वो दिखाई बेर भाव रखने वाले प्रतिकूल भाव रखने वाले शत्रुओं की राक्षसों की तीसरी कैटेगरी दिखाई श्री ब्रज गोपी कारण श्री राधा विशाखा की और चौथी कैटेगरी दिखाई उनके समान ही दृष्टि रखने वाली हम गोपियों की जो भाव के द्वारा आपको प्राप्त करके विराजमान हुई तो भाव मारे की महिमा याद देखी गई और वे जो दर्शन और वचन अभिज्ञ नाम करके जो द्वार पंडित हैं वे आंखों से देखकर के पहचान जाते हैं कि ये भीतर जाने लायक है कि नहीं और वे उसको देख करके दिग्धदर्शन ने और उनके वचनों को सुनकर के वचन के के द्वारा हृदय के भाव को जानने वाले उन्होंने जब अनुमति प्रदान की तो श्रुतियां कहती हैं कि हमको भी दुर्दृष्ट दुराग्रह दुर्वैराग्य और दुस्संग ऐसे लोगों को जहां भीतर प्रवेश प्राप्त नहीं होता है परंतु तो हमारे भाव को देख करके हमको अनुमति प्रदान कर दी गई और हम भीतर जाकर के विराजमान हुए और शाम सुंदर के रास में भी हम सम्मिलित हुई तो अब इसको ऐसा समझें जैसे श्री कृष्ण की जो प्रिया है ब्रिज में वे कृष्ण की प्रिया तीन प्रकार की है एक हैं अनूढ़ा एक है ऊा एक है देवी ये तीन प्रकार की श्री कृष्ण की कांताएं अनूढ़ा जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है और इनकी गिनती भी की गई है पर किया होगी तो श्याम सुंदर की प्रियाएं दो प्रकार की एक स्वकिया एक परकिया परकिया फिर से तीन प्रकार की और देवी देवीढ़ा वे हैं जिनका विवाह हो चुका है जैसे श्री राधिका चंद्रावली ललता विशाखा इन सबके पति मन गोप है और परकीय अभाव से ये श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करती हैं ये हो गई उला उला माने जिनका विवाह हो चुका है किसी अन्य अंधभ के साथ अनूरा वे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है फिर भी श्याम सुंदर से प्रीति करती हैं इसे कहलाएंगे ये भी परकी जिनको अग्नि ब्राह्मण वेद और काल इनकी साक्षी में स्वीकार नहीं किया गया उनको पर कहेंगे सो ये कन्याएं हैं, परंतु इनको अभी अग्नि ब्राह्मण वेद इनकी साक्षी में स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए ये भी पर किया ही परलाएंगे तो ऊना अब तीसरी हैं देवी कुछ देवी गण भी हैं जो ब्रिज में आई ये श्री लक्ष्मी इत्यादि हैं या जितने भी अवतार वराह मिसंग आदि जो अवतार है उन अवतारों में भी कोई ना कोई देवी है लक्ष्मी तो सबके साथ में है सिंह के साथ में भी लक्ष्मी है मत्स्य के साथ में भी लक्ष्मी है सब शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है तो मत्स्यपूर्ण जितने भी भगवान के अवतार हैं उनमें भी लक्ष्मी है अब कृष्ण अवतार के समय सारे अवतार श्री कृष्ण में आ जाते हैं इसी तरह से जितनी भी देवियां हैं वे देवियां भी कृष्ण में ही आकर राधारानी में आकर के विराजमान हो सकती है तो दोनों तरह से हो सकती हैं राधारानी में तादात्म्य पादात्म होकर के भी ये विराजमान हो सकती हैं और अलग ये गोपी रूप धारण करके भी ये देवियां विराजमान हो सकती हैं अलग स्वरूप धारण करके तो ये तीन प्रकार की कृष्ण कांता है इनमें जो गोपी है ूरा और देवी ये सभी की सभी गोपियां दो प्रकार की हैं एक है नृत्य सिद्धा और दूसरी है साधन सिद्धा नृत्य सिद्धा हो गई राधा ललता विशाखा आदि चंद्रावली ये नृत्य सिद्धाओं में साधन सिद्धा में है जो साधन करके गोपी बनी है ये दो, तर, दो तरह की हैं श्रुतचरी और मुनिचरी जो मुनि गोपी बने उन जैसे दंडकारण्यवासी मुनि ये मुनचरी गोपी कहलाए और जो श्रुतियां बनी वे श्रुदचरी गोपी कहलाए तो श्रुत तो ये इस तरह से गोपियां तीन प्रकार की होगी गई साधन सिद्धा इनमें साधन सिद्धा फिर से तीन प्रकार की मुनचरी श्रुतचरी और देवी ये तीन साधन सिद्धा होकर के विराजमान हुए और जो नृत्य सिद्धाएं हैं वे नृत्य सिद्धा दो प्रकार के एक हो गई वे कूढ़ा दूसरी हो गई अमु इस तरह से श्री कृष्ण की प्रिया है तो यहां पर ये पहरेदार दुर्दृष्ट दुराग्रह दुर्वैराग्य और दुसंग ये इनको प्रवेश करा रहे हैं है। तो ये बहुत सुंदर हुआ कि गुरु उपदेश के द्वारा इनको प्राप्त अब जो नित्य प्राप्ति है उन प्रेषी वर्ग के जो लोग हैं वे भी पारिषद और अनु ये दासों के दो भेद ये पारिषद अनुक ये दोनों अंतपुर में भी हो सकते हैं और पुरुषों में भी हो सकते हैं सक्ष सखाओ के वर्ग में भी हो सकते हैं तो पारिषद और अनुक पारिषद वो है जो श्री नंदबाबा या श्री कृष्ण इनके परिषद होकर के विराजमान हैं और अनुग उसको कहेंगे जो के इनकी व्यक्तिगत सेवक होकर के खवास होकर के इनकी सेवा कर रहे खास खवास होकर के जो अंग सेवक होकर के अब जैसे नंद बाबा हैं उनके चरण को दामने वाला उनका एक खवास है कन्हैया का एक खवास है चित्रक पत्रक ये कन्हैया के खवास हैं तो ये कृष्ण के चरणों को दबाने वाले हैं तो इनको हम अनुग्र कहेंगे और पार्षद उसको कहेंगे जो की पूरी सभा के बीच में परिषद के बीच में जो कृषि की सेवा करने के लिए उपस्थित है सभा हो रही है नंदबाब की उस समय उपनंद अभिनंद, ये सब विराजमान है तो ये हो गए परिषद मान पूरी की पूरी संसद के या उनकी नंदबाबा का जो पूरी संसद है उस पार्लियामेंट के जो सदस्य होकर के विराजमान वे हो पार्षद और जो राज्यसभा के सदस्य होकर के विराजमान वे हो पार्षद और जो घर में डोमेस्टिक सर्वेंट होकर के विराजमान है परिवारिक के नौकर होकर के विराजमान है अंग सेवक होकर के विराजमान है उनको कहा जाएगा अनु ये सदा बाबा का फैलाव लेकर के संग चलेंगे सेवा सेवक बन करके अनु करके जो परम प्रिय है अपना अंतरंग है प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह से वे उनके साथ में चल और प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं बल्कि बिल्कुल अंग सेवक की तरह से कोई भी काम हो तुरंत करने के लिए जो सेवा करने के लिए अंग सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं अनु तो दो तरह की जाग अब इनमें पुरुष वर्ग में भी हो सकते हैं और महिला वर्ग में भी हो सकते हैं अब महिला वर्ग में श्री ने, श्री ललता जी विशाखाजी इनकी जो अनुगत सकियां हैं, दासियां हैं वे दासियां भी दो प्रकार की हुई एक परिषद की और माने आसपास रहने वाले इनके ग्रुप की और दूसरी हुई बिल्कुल अन्य सेवा इनकी अपनी सेवा करने वाली जो अपनी सेवा करने वाले हैं तो ये पार्षद इनके भी फिर तीन तीन भेद हैं एक को कहा है धुर्य दूसरे को कहा है धीर और तीसरे को कहा है वीर तो जो प्राइवेट अंगसेवक होकर के वैक्तिक अंगसेवक होकर के विराजमान वे लोग भी धुर्य धीर और वीर ये तीन प्रकार के हैं इनमें धुरी की परिभाषा देख दे रहे हैं कृष्ण से प्रेसी वर्ग दासादम चारी भक्ता सुरक्षा धुर्य उसका नाम है कि कृष्ण का जो प्रेसी वर्ग है प्रेमी जन है उनके साथ में जो प्रीति करते हुए विराजमान हैं कृष्ण का प्रेसी वर्ग जो दास आदि के प्रेसी वर्ग हैं उन दास आदि उन जो उन जिनसे श्री राधा रानी जिनके प्रति परम अनुग्रह रखती हैं, ऐसे लोगों को धुर्य कहा गया स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकते हैं उनको धुर्य सेवक कहा गया जिन जो श्री प्रेसी वर्ग मान नंद बाबा या श्री यशोदा जी या श्री राधा रानी कोई भी हो स्त्री पुरुष कोई भी हो परंतु तो प्रेषी वाले का जो दास इत्यादि होकर के विराजमान है दास भी स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है तो जो दास है और जिससे प्रीति है, उसको कहा जाएगा, और उसको कोई भी काम हो उसके लिए दौड़ा अब इधर चलो ये काम ये ये करके ले आओ तो वो ध्वर्य जो प्रिय होगा उसको ध्वर्य और सेवा में ये परम्परा प्रवीण होकर के विराजमान तो इनको ध्वनि कहा जाए जब कोई प्रतिहारी किसी सेवक को लेकर के नए आदमी को लेकर के आएगी राधा रानी के पास में उस समय सबसे पहले धुर्य से उसका पाला पड़ेगा फिर धुर उसको भीतर ले जाएगी प्रतिहारी लाकर के धुर को सोप देगी फिर धुर सेवक जो है महल का जो दरवाजे का सेवक है वो उस व्यक्ति को श्री राधारानी के पास में ले जाएगा उस दास को दासी को श्री राधारणी के पास में ले जाए तो यह हुआ को विस्तार किया है इसके बाद में दूसरा है धीर धीर किसको कहते हैं कि आश्रित प्रेसी नाथ सेवा परायण परोप यह तस् प्रसाद पात्र मुख्य धीरा स उच्यते। धीर उसको कहा गया जो आश्रित आश्रित प्रयसी श्री कृष्ण की प्रिया श्री राधिका आदि उनका आश्रय ग्रहण करके विराजमान है।, है या स्त्री भी है परंतु भीतर जाने का जिसको अधिकार नहीं है अत्यंत सेवा करने का अधिकार नहीं है अभी बाहर बाहर की सेवा कर रहा है माने आंगन में सोहनी देनी है पोछा लगाना है पुष्प की स्नान की पहले से तैयारी करानी है वो परंतु तो अभी अंग सेवा का उनको अधिकार नहीं है स्नान कराना शरीर में मालिश करना इन सबका श्रृंगार धारण कराना उसका अधिकार नहीं है सब ऊपर की जो व्यवस्था है उसको कर देना है पात्र लानी है तो पात्रों को लाकर के कुम्हार के यहां से लाकर के रख देना फूल माला लानी है तो मालिन के यहां से ला करके कर संभाल करके रख देना ऐसे बाहर बाहर ऊपर ऊपर का जो काम कर रहे हैं ऐसे जो जन है उनका नाम है धीर तो प्रेषियों का आश्रय लेकर के जो विराजमान हैं, परंतु तो नाथ सेवा अति सेवा करने का जिनको अधिकार नहीं है उनका नाम हुआ धीर ऐसे धीर वे भी श्री नंद भवन में विराजमान सो धुरी उनका है जिसे प्रेसी के रूप में अत्यंत अत्यंत प्री प्रेम विराजमान है और जिनको अंग सेवा करने का भी सौभाग्य श्री किशोरी जी प्रदान करती हैं श्री नंदबाबा यशोदा जी उनके अंग सेवा करने का हाथ पैर दबाने का काम भी जिनको प्राप्त है वे दौ जिनको अभी अंग सेवा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है पर प्रेम पात्र हैं उनको कहा जाएगा धीर और वीर ये है कि सृष्टि पूर्व विधि मार्गेण सेवते केवल नई वो भावे नो सतदा महशिव जो श्री कृष्ण के साथ में रमण करने की इच्छा करें ठीक है सभी करें राधा राधारणी भी कर श्याम सुंदर के साथ में रिंसा माने रमण करने की इच्छा जितनी भी आ, गोपी तीन सौ करोड़ गोपी वे सब के साथ में मिलन प्राप्त करने की सब अभिलाषा कर रही हैं, तो इसमें कोई की बात नहीं हुई, परंतु तो विधि मार्ग से होती बड़ा चमत् चमत्कार चमत्कारपूर्ण और समझने समझने लायक ये साधन है साधनता यदि कोई मैं कृष्ण की प्रेसी बनकर के उनका अधरात पान करूं कृष्ण के साथ में मुझे मिलन प्राप्त हो यह तो अभिलाषा है परंतु तो उसने साधन जो किया है वो साधन कैसा किया है बोल विधमार का साधन किया है विधमार का साधन का तात्पर्य है कि हर एक वस्तु के पहले शास्त्र में जैसे विनियोग बताया गया जैसे अंगन्यास कर यो यो और योली और, यो और, यो और सर्प मुद्रा और ग्रास मुद्रा और सारी मुद्राएं बना करके यदि करो इसी तरह से प्रत्येक मंत्र को कोई भी चीज करनी है आचमन करना है तो उसका मंत्र फिर प्राणायाम चरण प्रक्षालन करना है तो चरण प्रक्षालन का मंत्र बोलो आरती करनी है तो आरती का मंत्र बोलो चंद्रमा मन से यदि भोग लगाना है तो मंत्र लगा करके भोग नाभ्या जहां राग मार्ग है वहां मंत्र कहां तक याद करेंगे वहां पर तो ठाकुर को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बात प्रधान है परंत जो लोग कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना चाहते हैं परंत विधि मार्ग का एकदम पक्का पक्का एक जरा भी नहीं शास्त्र में जो नारद पांचरात्र आदि में जो विधि वर्णन की गई है पूजा की विधि उन पूजा की विधि का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और उसके पहले भी पूजा करने के पहले भी भाई ब्रह्म गायत्री का जब होना चाहिए इतना प्राशित होना चाहिए इतना प्राणायाम होना चाहिए संध्या होना चाहिए आचमन होना चाहिए इसके द्वारा फिर सेवा करते हुए विराजमान तो ऐसे लोगों को तीन प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति होती है ये समझ यदि उनके हृदय में स्वयं ग्रोहपासना है अर्थात मैं ही राधिका हूं और राधिका का एक अंश मुझ में भी विद्यमान है इसका नाम है स्वयं ग्रहासना आम्रमासन जैसी भावना अपने आप को राधिका समझ करके और विधिमान का पूरा सेवन करते हुए यदि कोई सेवा करेगा तो उसको ब्रिज की प्राप्ति नहीं होगी ब्रिज में राधिका स्वरूप की राधिका की दासी बनने की प्राप्ति नहीं होगी उसको प्राप्ति कहां पे होगी राधिका का एक स्वरूप है द्वारका में सत्य उन सत्यभामा में तादात्मा बंद होकर के वो कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त कर लेगी क्योंकि सत्यभामा राधिका की ही स्वरूप है वो उपासना तो करने वाला है गोपाल का ही भले विधार्ग की सेवा कर रहा है तो उसका उपास्य है श्री गोपाल कृष्ण उपास्य हैं उसके परंतु का उसने इतना आश्रय ग्रहण किया है स्वयं द्रोहासना धारण की है तो विधि मार्ग और ये दोनों का उसने इतना पालन किया है फिर उसे में राधिका की सेवा की प्राप्ति नहीं होगी उसको प्राप्ति होगी रुक्मणी जी में तादात्म्य तादात्म होकर के मिक्स हो जाएगी रुक्मणी जी में मर्ज हो जाएगी और मर्ज होकर के कृष्ण के अधिकार कृष्ण के साथ में मिलन उनका प्रा, उनकी प्राप्ति हो जाएगी एक यदि किसी ने विधिमान का सेवन तो किया परंतु तो स्वयं ग्रह उपासना नहीं है मैं राधिका हूं ये उपासना नहीं तो ऐसी स्थिति में उसे श्री सत्यभामा के पर करके प्राप्ति हो जाएगी ये दूसरी कंडीशन में दूसरे एक स्टेज में जिसने श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य का भी दर्शन किया है गोपाल कृष्ण गोपाल और गोपाल में ऐश्वर्य का भी दर्शन किया और ऐश्वर्य का दर्शन करते हुए का भी पूरा पालन किया कृष्ण ब्रह्म कृष्ण परमात्मा है या भाव धारण करते हुए कृष्ण के साथ में मेरा मिलन हो मैं मिलन प्राप्त करूं और विधमार्ग का लाइन टू लाइन उसने पालन किया तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको द्वार का भी नहीं मिलेगी क्योंकि तो वो मना नाकृत करके कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहा मनुष्य के रूप में कृष्ण की आराधना नहीं कर रहा है उसके हृदय में यह भी भाव है कि कृष्ण ईश्वर परमात्मा है तो उसमें तीन चीज आ गई कृष्ण ईश्वर परमात्मा है एक बार फिर विधमार का वह पूरा पूरा पालन कर रहा है वह फिर विदमह का पालन करते हुए और वह कहीं श्री कृष्ण पढ़कर या तो उसके साथ में पादात्मापन्न होना चाह रहा है और या उनका अनुमत ग्रहण कर रहा है तो कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा मानते हुए यदि आराधना करेगा तो उसे न ब्रिज मिलेगा न उसे द्वारका मिलेगी बल्कि उसे गोलोक मिलेगा गोलोक का बहर मंडल जहां पर नंदबाबा ने श्रुतियों से सेवित कृष्ण को देखा तो तीन स्थिति हो सकती है एक स्थिति हो सकती है रुक्मणी से सत्यभामा के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके सत्यभामा बनकर के कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना स्वयं गृह उपासना है तो तादात्म्य बंद होकर के वे श्री कृष्ण के साथ में द्वारका में मिलन प्राप्त करेंगे ब्रिज में मिलेगी यदि स्वयं ग्रोहपासना नहीं है और तत्सुख सुखी भाव है परंतु ऐश्वर्य और कृष्ण के ऐश्वर्य का भी विचार है साथ के साथ में विधि मार्ग का लाइन टू लाइन पालन है पूरी तरह से तो द्वारका में सत्यभामा की दासी बन जाए परंतु ब्रिज निकुंज सेवा नहीं मिलेगी और यदि कृष्ण को ब्रह्म ही मान लिया है और फिर कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा मान करके यदि कोई आराधना कर रहा है तो कृष्ण को ब्रह्म भी मान रहा है कृष्ण के ऐश्वर्य का भी विचार कर रहा है साथ के साथ में विधिमार्ग का भी लाइन टू तो लाइन पालन कर रहा है ऐसा यदि कोई है तो उसे गो लुक तो ये तीन स्थिति हुई रुक्मणी जी के साथ में ताद, सत्य भावना या रुक्मणी के साथ में तादात्म्य पन्न होना या उनके पदकर बनना या ऐश्वर्य रूप में कृष्ण का ध्यान करके गोलो को प्राप्त कर लेना परंतु जिसने ब्रज गोपीकागों के भाव को ही धारण किया और उनके अनुगत्य को ग्रहण करके विराजमान हुए ऐसे जो लोग हैं परंतु उनकी रहने ब्रज की तरह से गोपिया जैसे कृष्ण की सेवा कर रही हैं इस प्रकार मेरा यह प्यारा है ये समझ करके सेवा ये ईश्वर है समझ के नहीं ये लौकिक संबंध भाव में आहा, मैं जिस गांव की रहने वाली हूं उसी गांव के रहने वाले हैं और इनसे मेरी प्रीति है बिना कारण के भी सहज इनके साथ में मेरी प्रीति है इस भाव को धारण करके अब ये राधिका में आ सकते हैं मुझ में आ सकते हो नहीं सकते हैं क्योंकि मुझ में तो इतने गुण है नहीं मैं तो जीव कोटि में ही इसलिए इतने गुण हो नहीं सकते हैं इसलिए श्री राधा रानी का ग्रहण गोपी गण राधा रानी की सेवा करते हुए राधा रानी को कृष्ण से मिलाना चाहती हैं ऐसे में भी श्री राधिका की एक दासी मंजिली बनकर के महाप्रभु का भाव अनपचरी भाव उस मंजिली भाव को धारण करके राधा रानी की मंजरीगण जैसे युगल को मिलाना चाहती है ऐसे में कब श्री राधिका मुझे अपने परकर में स्थान प्रदान करें ये विचार करते हुए यदि श्री ब्रज के भाव से कभी दौत्य करते हुए कभी चरण सेवा करते हुए कभी का बन करके कभी राधा की श्रृंगारिया बन करके उनका श्रृंगार करके कभी उनका अभिसार कराते हुए कभी पंखा करते हुए कभी तांबूल, कभी भोजन कभी पुष्पैया की तैयारी करते हुए जैसे श्री निकुंजी की हमारी स्वामी जी की जो दासीगण वो जैसे सेवा कर रही हैं, ऐसे ये नव दासी को भी सेवा करने का सौभाग्य मिले और वो सेवा करते हुए जब विराजमान हो तो वो जो सेवा का भाव है वो जिनमें है उनको मिलेगा वृंदावन कुंज तो कुंज मिलना बड़ी कठिन बात यदि ब्रिज के अनुसार सेवा नहीं की है सेवते, राग मार्ग की सेवा नहीं है यदि विधमार्ग की सेवा है, अंग आचमन और, और प्राणायाम और मंत्र शुद्धि और स्थान शुद्धि और द्रिव्य शुद्धि भूत शुद्धि इन सबों में ही फंसे हुए हैं और फिर एक एक मंत्र का विनियोग करते हुए फिर एक एक सेवा कर रहे हैं तो फिर स्थान जो मिलेगा वो या तो द्वारका मिलेगा यदि तारात्मा पन्न हो गए तो रुक्मी जी में सत्यभाव्य हो गए या उनकी दासी बन जाएंगे और यदि कृष्ण को ब्रह्म भी मांग लिया कृष्ण को प्यारा समझते हुए कृष्ण को ब्रह्म भी मानते मांग बैठे और उनको ब्रजराज कुमार नहीं मान रहे हैं उनको साक्षात सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चदानंद विग्रह बस इस चक्कर में पड़े हुए मैं परम कृष्ण है सच्चदानंद विग्रह अनाधराध सब कारणों के कारण गोविंद है सर्व कारण कारण है इस रूप में कृष्ण की बस आराधना कर रहे हैं तो गए तुमको मिलेगा गोलोक गोलोक का बहन ईश्वर मान करके विधमार्ग से सेवा करने पर गोलोक नाकृति मानकर के मनुष्य मानकर के ब्रजराज कुमार मानकर के कृष्ण की सेवा करने पर पंत विधमान का सेवन करने पर रुक्मणी या सत्यभामा में तादातु। यदि अनुकूलमय सेवा की तो रुक्मणी और सत्यभामा भावा के परकर में द्वारका में स्थित। ब्रज नहीं पंत यदि श्री ब्रिजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, रास बिहारी कृष्ण है राधाकांत कृष्ण है राधा और राधाकांत कृष्ण की मैं राधिका की दासी हूं इस भाव को धारण करते हुए गोपीगण जैसे श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं मंत्र मंत्र नहीं कृष्ण को जैसे भोजन करा रही हैं कृष्ण के श्रीअंग का अभ्यंग अभ्यंग कर रही हैं कृष्ण को स्नान करा रही हैं कृष्ण का अंग अगोछ रही हैं उनको पाग धारण करा रही है कुंज भवन में माने श्रृंगार कुंज में उनको शैया भवन में पधरा रही है उनको रास मंडल में पधरा रही है ये की जो मंजरीगण है उन मंजरी मंजिलीगणों के समान जनों ने सेवा की से उनको मिलेगा श्री नृकुंज मंदिर और हम श्रीमंद महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करके श्री राधारानी के अनुगत्य को ग्रहण करके श्री कृष्ण को व्रजेंद्र नंदन मान करके ईश्वर में परमात्मा नहीं ब्रजेंद्र नंदन नंद बाबा के पुत्र हैं मेरी स्वामी श्री राध का वे ब्रश्वान नहीं है ब्रश्वान बाबा की बेटी है मैं उनकी दासी हूं इस अभिमान को धारण करके यदि लौकिक सद्बंध भाव से सेवा करेंगे और लौकिक सद्बंध भाव होता है वहां पर कोई मंत्र थोड़ी होती पर कोई प्राणायाम और और और थोड़ी होता है कभी आवश्यकता तो गरचार्य जी को बुला करके पूजन करवा लिया जाएगा नृत्य के पूजन थोड़ी नृत्य के लिए कोई गरघाचार्य थोड़ी आएंगे वहां पर पूजन करने के लिए कोई विशेष अवसर आएगा तो उस समय पंडित को भी बुला लेंगे अपने बालक जो है उसके विशेष जन्मदिन के अवसर पर अन्न प्राशन के अवसर पर कहीं रिचुअल्स जाएंगे। करेंगे नृत्यान तो में कोई रिचुअल्स को कन्हैया का स्नान कराना, कराना है ब्राह्मणों को बुलाओगे जब मंत्र पढ़ेंगे तब कन्है का किया तो तो स्नान किया जाएगा ऐसा थोड़ी होता वहां पर तो स्नेह के द्वारा स्नान होगा सदभाव के द्वारा स्नान होगा तो बिल्कुल क्लियर साधकों की जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यदि हमको ब्रज में कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो अपने आप को सबसे पहले एक गोप कन्या मानो फिर दूसरी मैं श्री राधा रानी के परिक्र में हूं एक गोप कन्या हूं श्री कृष्ण और राधिका ये ईश्वर नहीं है ये मेरे स्वामी है मेरे सेव्य हैं मेरे मैं इनकी सेविता हूं और ये मेरे लौकिक स्वामी हैं सेठ जी हैं मैं इनके यहां के दासी हूं और इस भाव से लौकिक प्रकार से ठाकुर की सेवा करना तो इस प्रेम पतन में प्रवेश की प्राप्ति होगी यदि लौकिक भाव नहीं है लौकिक भाव है परंतु तो विधि मार्ग की उपासना है तो वीर बन करके यहां पर धुर्य धीर और वीर वीर बन करके तुमको स्थान मिलेगा द्वारका में या तो सत्यभामा जो राधिका की छाया रूपा है उनके साथ में ताजात्मापन्न होकर करके कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करोगी यदि मिलन प्राप्त करना नहीं चाहती हो सेवा करना चाहती हो तो श्री सत्यभामा भामा के परकर में जन्म लेकर के द्वारका में श्री कृष्ण की सेवा करोगी और कृष्ण का सत्यभामा जी को कृष्ण के साथ में मिलाते हुए वहां दासी के रूप में परम आनंद को प्राप्त करोगी और यदि कृष्ण को तुमने ईश्वर और मान लिया विधि का पूरी तरह से पालन हो ही रहा है और उसमें कृष्ण को ईश्वर ईश्वर और मान लिया तो फिर द्वार श्री गोलोक के बहिर मंडल में तुमको स्थान की प्राप्ति होगी और वहां पार्षद जो शक्ति आयुध देवता श्रुति इन सबों के साथ में कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान होंगे तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है और इसकी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भक्त सिंधु में जो व्याख्या की वो इसी तरह से व्याख्या उसने तीन कैटेगरी की जो जोकिक भाव से भाव से कृष्ण की आराधना करेंगे उनको नुकुंज में सेवा मिलेगी नुकुंज की सेवा जो हम लोग चाहते हैं महाप्रभु जैसे प्रेम को हमको प्रदान करना चाहते हैं यदि कोई कृष्ण को मनुष्य तो माने पंत मनुष्य मानते हुए भी ईश्वर की तरह से वेद मंत्रों से उसकी आराधना करें तो उसे द्वारका में स्थान और जो कृष्ण को मनुष्य भी माने और ईश्वर भी माने और फिर अत्यंत विधि मार्ग के द्वारा लाइन टू लाइन विधिमार्ग का सेवन करते हुए सेवा करें उसे श्री गोलोक की प्राप्ति अब निर्णय कर लेना चाहिए हमको क्या करना सीधी सीधी बात है एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल क्लियर कि भाई हमारे कृष्णा कुमार हैं हमारी श्री स्वामी श्री राधिका ब्रजराज रु, कुमारी हैं ब्रजेंद्र कुमारी हैं श्री ब्रजरा ब्रजेंद्र कुमारी हैं श्री कृष्ण ब्रजराज कुमार हैं श्री राधिका ब्रजेंद्र कुमारी हैं और मैं उनकी नंदगांव की बरसाने की एक गोपी दासी हूं लौकिक दासी हूं और लौकिक सद्बंध भाव से मैं कृष्ण की आराधना श्री प्रिया लाल की आराधना लौकिक सद्बंध भाव से ही करूंगी उनमें ईश्वर का भाव कभी भी नहीं आने दूंगी ईश्वर का भाव आया तो भले कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है फिर भी ठंडे दही से पंचामृत स्नान धार धार कराये ठंड ठंड लगेगी? उस समय नहीं कि लाओ, तो से स्नान के लिए क्या और क्या और बल बल आती है है, गर्मी? गर्मी हुई यदि पड़ रही फिर भी धूप आरती हाँ, हाँ, लग जाएगा एकदम यदि पानी के घड़ा के घड़ा एक साथ डाले जा रहे हैं भाई श्वास लेने के लिए जगह तो छोड़ो वे श्वास कैसे लेंगे इसलिए पानी की धार स्नान कराते समय एक साथ नाक के ऊपर डालना मुख के ऊपर डालना ठीक नहीं हलाते हुए कभी कंधे पर कभी हाथ पर कभी मस्तक पर हिलाते हुए डाल भाई श्वास लेने की जगह एकदम इतना पानी डाला कि माने श्वास लेने की जगह तो ही नहीं तो कठिनाई हो जाएगी तो ये सब भाव ध्यान रखते हुए भोग लगा रहे हैं तो ये नहीं कि उबलता हुआ दूध कपड़े से पकड़ करके सरासी से पकड़ करके और ले जाकर के के सामने रख दिया। क्या होगा अरे अरे मुन्नी जल जाएगा ठाकुर जी का दूध ठंडा है कि नहीं कहीं शात दाल में ज्यादा मिर्ची तो नहीं है सोहाती मिर्च है बालक स्वरूप है कहीं बालक को तो लगे ये सब लौकिक सदभाव जहां ईश्वर भाव होगा वहां पर तो ठाकुर के लिए कुछ भी नहीं ना गर्म है न ठंडा है न कड़वा है न मीठा है कुछ भी खिला दो परंतु ऐसा नहीं लौकिक की सेवा करनी पड़ी ठाकुर जी को श्रृंगार धारण कराया तो हमारी इच्छा होती है कि नहीं दर्पण देखें कैसे लग रहे हैं भाई ये तो मानव मनोविज्ञान है सभी लोग अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं हाँ तो ठाकुर को भी श्रृंगार करने के बाद में दर्पण देखने की इच्छा है तो ढंग से दर्पण उनको दिखाया जाए उनको अच्छा लगे तो ये सारे भाव लौकिक भाव इनको अपनाते हुए साधक को आगे बढ़ना चाहिए ये यहाँ पर कह रहे हैं तो उन्होंने इस नगर में प्रवेश कराया इस प्रकार सब लोगों को प्रवेश कराकर के दुर्गम जल जहां पर नहीं जा सकते हैं ऐसे स्थान पर प्रवेश कराया और ये यहां ये वर्णन किया गया श्री प्रेम नगर का अब इसके आगे प्रेम नगर के साठ जो अलग फीचर्स हैं उनको दिखाया जाएगा ये नगर की पूरी व्यवस्था हो गई कि नगर का परकोटा कैसा है और नगर के कोतवाल कौन है और नगर का संविधान कौन है और मंत्री कौन है और वहां पर राजधर्म क्या है और वहां का तो इस नगर का राजा है श्री मधुर मेचक उनकी अधिकारिणी पत्नी जो है जो रानी है वे हैं रति अर्थात श्री राधा रानी जो मती थी वो यहां से चली गई अपने आगम नामक पिता के यहाँ पर मती की शांति नामक एक पुत्री थी उसका विवाह हो गया शांत अर्थात भक्त नामक किसी भक्त के साथ में यहां के प्रधानमंत्री स्थापित किए गए भरत मुनी पुरोहित स्थापित हुए वास्तव नगर के नियोजक हुए अद्भुत नगर का परकोटा बना निगम आगम इतिहास और पुराण इन चार से परकोटा बना उसमें आगम तर्क ये सुंदर रत्न जड़े गए उसमें निगम और तर्क रूपी यंत्र लगाए गए शत्रु के ऊपर कहीं आक्रमण हो तो प्रहार करने के लिए पहले से ही लगाई गई यंत्र लगाए गए उसमें रागानुगमन नामक एक बड़ा सुंदर जो गोपुर है चारों ओर स्थापित किया गया और रागा रागा के द्वारा उसमें प्रवेश किया जाएगा जिसमें राग प्रेम रूपी जड़े गए हैं मनोरथ पूर्ति वाले कल्प वृक्ष पर लगाए हैं फिर विमल हृदय रूपी खाई उस आके चारों ओर जुड़ी लगाई गई है जिससे बहमुख जनों का शास्त्राभ्यास वहां पर नहीं हो संसर्ग नहीं हो फिर बगीचे के पास में बाहर के बगीचे लगाए गए उस परकोटा के बाहर उसमें प्राचीन काव्य नवीन काव्य रूपी सुंदर जो काव्य है उनके वृक्ष लगाए गए उनमें सात्विक भाव रस रूपी पुष्प फल विराजमान है वहां पर युद्धवीर फिर मंत्रिमंडल में युद्धवीर धर्मवीर हास और उपहास ये चार प्रधान प्रधानमंत्री स्थापित किए गए फिर राय राजधर्म जो है वो राय धर्म भी स्थापित किए गए और राय धर्म का स्थापन करने के लिए विशिष्टाद्वैत द्वैत मार्ग कम है द्वैत मार्ग को अपनाया नहीं गया माधुमत को माधुमत को न अपनाते हुए वहां पर विशिष्टाद्वैत फिर द्वैताद्वैत और फिर शुद्धाद्वैत इन तीन और अचिंत्य द्वैताद्वैत दोईत इन मार्गो को विशेष रूप से अपनाया गया नारद भक्ति सूत्र वहां पर संविधान बनाया गया दस राजकुमार उनको भी नियुक्त किया गया प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अमराग महाभार मोदन मादन और मोहन ये दस राजकुमार उनको अलग अलग पद प्रदान किए गए अन्य जो प्रधान जन है उनमें तैतीस संचारी और आठ सात्विक इनको भी अधिकारी के रूप में उस नगर में नियुक्त किया गया नगर के कोतवाल की रोकती माने भागवत वे हैं कोतवाल और यहाँ के द्वार परीक्षक हैं दर्शन और बचन अभिज्ञ और उन दर्शन और बचन अभिज्ञ की आज्ञा से ही यहां मुनचरी श्रुतचरी महाविद्या वेद आदि जितनी भी जन थे उनको इस नगर में प्रवेश कराया गया दुर्दिष्ट दुराग्रह दुर्वैराग्य और दुसंग इन चार पहरेदारों ने वहां पर दंडकार मुनिचरी श्रुचरी गायत्री इन सबको इस प्रेम नगर में प्रेम पत्तन में प्रवेश कराया गया और इस प्रेम पत्तन की अब जो विशेषताएं हैं विशेषताओं का आगे निरूपण किया जाएगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय मुझसे प्रार्थना की गई एक मिनट मुझसे पर, परसों से कथा होने वाली है तो कृपा के मेरे घर पर प्रधान जैसे विश्राम हो रहा है तो इस समय जो यहां का टाइम है तो यहाँ तो कथा शुरू होगी इसलिए चाहे तो कृपा करके आप लोग अनुमति प्रदान करने को तो पढ़ा सकते हैं कर लेनाई नहीं, नहीं जैसे तो ये कहा गया था कथा बंद नहीं होनी चाहिए यहाँ पर तो दस दिन के लिए, फिर के लिए तो दिन के लिए कथा बंद हो जाएगी तो बारह दिन के लिए इसलिए एक ये विकल्प है और आप लोग कृपा करके पधा रहे हैं तुम में बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय इसे भले कल से ही हम लोग इस समय अपने स्थान पर अपनी कुटिया पर आप लोग कृपा के दर्शन दें जैसे सुबह तो वहां पर कथा चल रही है दानकिल की जैसे यहां होती है तो यहाँ की कथा स्थगित न करके इस को बनाए रखने के लिए इसको जब तक यहाँ पर ये तो कल यहाँ पर व्यवस्था वगैरह कुछ होगी और परसों से तो यहाँ पर सप्ताह है तो तीन तारीख से नौ तारीख सप्ताह है दस तारीख को फिर अधिवास है ग्यारह तारीख को फिर भंडारा है तो, तो हम इसम को चालू भी रख सकते हैं तो सब लोगों से निवेदन है कृपा करके चरण रज प्रदान करेंगे बोलवंडावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय गृताय गौर हरी गो जय